बृहदारणकोपनिषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मचार कर्माधिकारी जीव किन किन कर्मों के कारण समस्त प्राणियों का लोक है अथो अयम वा आत्मा अत्रा विद्वान अत्र विद्वान्न वर्णाश्रदो धर्मे नियम्यमो देवादीकर्म कर्तव्यतया पथुवत्तंत्रुकस्ता कर्मा यतया पशुवत्तंत्रो बवती केवाते बाद ते देवादेश कर्म भी इति तदुभयं प्रपंच अथो अयम वा आत्मा यहाँ वर्णाश्रमादि का अभिमान रखने वाला तथा धर्म से नियंत्रित अज्ञानी पुरुष देवादि संबंधी कर्म की कर्तव्यता के कारण पशु के समान परतंत्र है ऐसा बतलाया गया है किंतु वे कर्म कौन से हैं जिनकी कर्तव्यता से वह पशु के समान पर होता है और कौन वे देवादि हैं जिनका वह कर्मों के द्वारा उपकार करता है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति उन दोनों का विस्तार पूर्वक निरूपण करती है अथो अयम व आत्मा सर्वेशा भूतानाम लोक स होती यद्यजते तेन देवा लोकोथ यदनुवृते तेन ऋषिनाथ यितृभ्योपृता निप्रीणाती यजाई तेन पितृणमुष्यासयते यदिभ्योशन ददा तेन मनुष्याणम यशुभ्य तृणोदक जदस्य जलस गृह सुप्दागै पिपीलिभ्य उपजीवती तेन तोको यता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 जो पितरों के लिए पिंडदान करता है और संतान की इच्छा करता है उससे पितरों का जो मनुष्यों को वास स्थान और भोजन देता है उससे मनुष्यों का और जो पशुओं को तृण एवं जलादि पहुँचाता है उससे पशुओं का लोक होता है इसके घर में जो कुत्ते बिल्ली आदि स्वपद पक्षी एवं चीटी पर्यंत जीव जंतु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं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 शरीर शरीरद्रीय संघातादी विशिष्ट पिंड आत्मे उच्यतेवादीना पिपीकांता भूता भोग्य आत्मेरेशा वर्णाश्रद कर्म भी मूल में अथो यह निपात वाक्य का उपक्रम आरंभ करने के लिए है यह जो कर्माधिकारी अज्ञानी गृहस्थ रूपसरे शरीरेंद्रिय संघात विशिष्ट पिंड है यह आत्मा कहलाता है वह देवताओं से लेकर चीटी पर्यंत समस्त प्राणियों का लोक भोग्य है क्योंकि वर्ण वर्णाश्रमादि विहित कर्मों के द्वारा वह सबका उपकारी है कहीं पुनः कर्म विशेष रूप कुराँ भूत विशेषाण लोक इतुचते स गृह यजहोति यद्य यागो देवता स्वत्वं मुद्दे स्वपरितग सव आसेचनाधिकोम हो तेना होमयागलक्षण कर्मणवश्यकर्तव्य देवा परतंत्रत्वेना प्रतिबद्ध लोक वह किन कर्म विशेषों के द्वारा किन भूत विशेषों का उपकार करने के कारण उनका लोक भोग्य होता है सो कहा जाता है वह गृह जो हवन और यजन करता है देवता के उद्देश्य से वस्तु में स्वस्त त्यागना याग है उसी में जब आहुति देना इतना कर्म अधिक होता है तो उसे होम कहते हैं उस होम याग रूप कर्म से उसकी आवश्यक कर्तव्यता के कारण पुरुष पशु के समान देवताओं के अधीन होने से बंधा हुआ है इसलिए उनका लोक भोग्य है अतः यज्नोप्रुते स्वाध्यायी हर हर तेन ऋषीण लोक अथ येभ्यो निप्रीणाती प्रयक्षति पिंडोदका यजाथम उद्यम कौती इच्छा चोत्पत्लक्ष प्रजा चोत्पादयतीथ तेन कर्मणवश्यकर्तव्य पितृण लोकः पिता पितृण भोग्यरतंत्रो लोकः तथा जो अनुवचन अर्थात नित्य प्रति स्वाध्याय करता है उसके कारण वह ऋषियों का लोक है जो पितृगण को निपृणाति पिंडोदकादि प्रदान करता है और जो प्रजा की इच्छा यानी संतान के लिए प्रयत्न करता है यहाँ इच्छा शब्द उत्पत्ति का उपलक्षण कराने के लिए है तात्पर्य यह है कि वह जो प्रजा उत्पन्न करता है उस कर्म के द्वारा उसकी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 भोजनार्थी मनुष्यों को जो भोजन देता है उसे वह मनुष्यों का लोक है और पशुओं को जो तीर्ण और जल प्राप्त कराता है उसे वह पशुओं का लोक है एवं इसके घर में जो स्वपद पक्षी एवं चींटी पर्यत जीव जंतु कर्ण बलि तथा पात्रों के धोवन के उपजीवी होते हैं उससे वह उनका लोक है यशमाद मेहताणी कर्माणी कुर्वनुपकरोती देवादिभ्य ह वै लोकेोकाय स्वस्म देहारिष्टि अविनाशवा प्रत्युतिेत स्वभा प्रत्युति पोषणरक्षण पिपालत एवं हैवं हम विधेभतभ्योंने प्रकारेण मैं अवश्य मिड़ीवत्ति कर्तमात् पिकल्ते सर्वाणी भूतादीता अरिष्टिनाश इछु प्रच्युतर संरक्षति कुटुंबिनेव पशुन तस्मा तद्वा तद्वाए तथोक्ता कर्मण वदवस्य कर्तव्यत्व पंचमहाज्ञ प्रकरणे विदित कर्तव्यतया मीमांसितम विचारितम चावदान प्रकरणे क्योंकि इन कर्मों को करता हुआ यह देवादि का उपकार करता है इसलिए जिस प्रकार लोक में अपने शरीर के लिए पुरुष अरिष्ट अविनाश अर्थात अपनेपन के भाव की अप्रच्युति कर चाहता है तथा अपनेपन के भाव की त्युति के भय से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 अपने अधिकार की अप्रत्युति के लिए वे इसकी सब ओर से रक्षा करते हैं इसी से पहले यह कहा गया है अतः देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि लोग आत्म तत्व को जाने वह यह अर्थात उपर्युक्त कर्मों का ऋण के समान आवश्यक कर्तव्यत्व पंच महायज्ञ प्रकरण में विदित है तथा अवदान प्रकरण में कर्तव्य रूप से इसकी मीमांसा हुई है विचार किया गया है ब्रह्म पशुभावान् कर्तव्यता ब्रभ्य विद्वास तस्ुभा कर्तव्यताबंधन रूप मुच्यते कर्म बंधनाधारे वश इव प्रवर्तते न पुनः तद्विमोक्षयो तद्विमो विद्याधिकार इति यदि ब्रह्म को जानने वाला पुरुष कर्तव्यता बंधन रूप इस पशु भाव से मुक्त होता है तो यह किसकी प्रेरणा से विवश होकर कर्म बंधन के अधिकार में प्रवृत्त होता है तथा उससे मुक्ति पाने के उपाय रूप ज्ञानाधिकार में प्रवृत्त नहीं होता ननुक्तम देवा देवारक्षती पूर्व पक्ष पहले कहा जा चुका है कि देवगण उसकी रक्षा करते हैं बाल बारह कर्माधिकार स्वागोचरारूढ़ानेव तेपी रक्षंती अन्यथा कृता गम कृत कृताभ्यागमकनाश प्रसंगा न तो साम्यम तस्माद् विशिष्टाधिकाराण तेन भवित प्रेरितो वश एव बहिर्मुखो भवति स्वस्मान लोकात सिद्धांति ठीक है परंतु वे भी कर्माधिकार के द्वारा अपनी विशेषता को प्राप्त हुए लोगों की ही रक्षा करते हैं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 बहिर्मुखी बहिर्मुखीभूता प्रवर्तते पूर्वपक्ष अच्छा तो वह अविद्या है क्योंकि अविद्यावान पुरुष ही बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है वस्तु स्वरूपा सा नवर्ति वस्तुस्वूपर्णात्मका प्रवर्तकबीज तो प्रतिपद्यतेम गर्ता पतन प्रवृत्ति हेतु सिद्धांती वह भी प्रवृत्ति का नहीं है वह तो वस्तु के स्वरूप का आवरण करने वाली ही है हाँ जिस प्रकार अंधत्व गढ़े में गिरने के हेतु होता है उसी प्रकार यह प्रवर्तक बीज रूपता को प्राप्त होती है एवं तरहताम किम तद यवृत्ति हेतुरीति पूर्वपक्ष ऐसी बात है तो तुम ही बताओ जो प्रवृत्ति का हेतु है वह क्या है तदियाधीये ऐसा काम स वर्तमाना पराच इति काठक का स्मृत च काम एक क्रोध एष इदी मानवी च सर्वा प्रवृत्ति कामहेतुक्यवेति सैशो सविस्तर प्रदर्शत इह आ आध्याय समाप्ते सिद्धांति वह यहाँ बतलाया जाता है यह जा ऐसना यानी काम है स्वाभाविकी अविद्या में रहने वाले मूर्ख लोग बाह्य कामनाओं का अनुसरण करते हैं ऐसा कठश्रुति में भी कहा है तथा स्मृति में भी यह काम या क्रोध या ऐसा कहा है मानों धर्मशास्त्र में भी सारी प्रवृत्ति काम से ही होने वाली है ऐसा कहा है अकामतः क्रिया कश्चित दृश्यते न ही यदधि कृते जंतुस्त काम से चेषिता वही विषय यहाँ अध्याय की समाप्ति पर्यंत विस्तार से प्रदर्शित किया जाता है प्रवृत्ति के बीजभूत काम और पांग कर्म का वर्णन आत्म वेदमग्र आसीद काम यथा में प्रजाएजाथ वितम मे सियादथ कर्मकुवीतेतान्वै कामो दो भोजो विंदे तस्माकी काम तेजा मे सियाद प्रजाजाथ वित मे सियादथ कर्मकुवी स यवद्येतेषाइक नात कृष्ण एवं तवन्मते तस्ोष्णता मन एवास्यात्मा वाग्रया प्राण प्रजा चक्षुर्मा संवृत्त चक्षुषा ही तद विदंते श्रोत्र दैव श्रोत्रेण तिणोद्यात्म वाक्यकर्मात्मना कर्म कौती सौ तो यंग पशुपांग पुष्पांगद जदिद किंच तदीदनोति यं वेद पहले एक आत्मा ही था उसने कामना की कि मेरे स्त्री हो फिर मैं प्रजा रूप से उत्पन्न हो, तथा मेरे धन हो फिर मैं कर्म करूं, बस इतनी ही कामना है इच्छा करने पर इससे अधिक कोई नहीं पाता इसी से अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं संतान रूप से उत्पन्न हो, तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म करूँ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 क्योंकि आत्मा से ही कर्म यह कर्म करता है वह यह यज्ञ पांगत है पशु पाक्त है पुरुष पांगत है तथा यह जो कुछ है सब पांगत है जो ऐसा जानता है वह इस सभी को प्राप्त कर लेता है आत्म वेद मग्र आशीत आत्मैव स्वाभाविकों अविद्वान कार्य करण संघात लक्षणों भरणी अग्रिप्राग दार संबंधात आत्मेतम पृथगभूत काम्यम ज्यायादेद नीत सवैक आसी जाशा बीजा बीजभूता विद्यावाणक एववासी आत्मे तदमग्र तद आसी आत्मा ही अर्थास्वाभाविक देह और इंद्रिय का संघात रूप वर्णी ब्रह्मचारी ही अग्रे स्त्री संबंध होने से पूर्व था इस प्रकार यहाँ देहेन्द्रीय संघात ही आत्मा कहा गया है उस आत्मा से पृथकभूत उसकी कामना का विषय स्त्री आदि भेद रूप नहीं था वही एक था स्त्री आदि ऐसा की भूता अविद्या से युक्त वह अकेला ही था स्वाभाविक स्वात्मनि कारक क्रिया फलात्मकता ध्यापलक्षणया अविद्यावासनया वाचिता शो कावयत कामितं कथम जाया बे मम कर्माधेतुभूता मर्तु एव कर्मरी अतः कर्माधिकार संपत्तये कर्माधसपत्त भेज्याथाह प्रजा ये प्रजारूपेनाहत्पतेत उसने अपने में कर्त्रादि कारक क्रिया एवं कर्मात्मकर्ता कथा की अध्यारोप रूपा स्वाभाविकी अविद्याजनित वासना से युक्त होकर कामना की किस प्रकार कामना की मेरे अर्थात मुझ कर्ता के कर्माधिकार की हेतु भूता स्त्री हो क्योंकि उसके बिना तो मैं कर्म का अनाधिकारी ही हूँ अतः कर्माधिकार की प्राप्ति के लिए मुझे स्त्री प्राप्त हो फिर मैं प्रजात अर्थ प्रजारूप से मैं स्वयं ही उत्पन्न अथ विम साधन गवादीलक्षण अथा अभ्युदय्रेयथ साधन कर्म कुरीय येना मनी मनी भूप्वादीना लोकायां तत्कर्म वित्त काम्यासर्गादी साधना एता वानवय काम ऐताविषय परिच्छिन इत्यथ है तथा मेरे कर्म का साधन भूत गौ आदि रूप धन हो फिर मैं अभ्युदय और निश्रेयस का साधन रूप कर्म करूं, अर्थात वह कर्म करूं जिससे मैं उण होकर देवादि के लोकों की प्राप्त कर सकूं, तथा पुत्र धन और स्वर्गादि के साधन काम्य कर्म भी करूं। इतना ही अर्थात इतने विषय से परिचिन ही काम है ऐ कामितो विषय यदुत वित्त विद्दर्मा साधन लक्षण क्षण लोकाश मनुष्यलोक पितृलोको देलोक फलभूताषण चास् तदर्थ ही पुत्र कर्म विदर्मलक्षण साधनेक्षण तस्मा सा एका या लोकना सैक सत्यष्णा साधनापेक्षेति द्विधा अतो अतोवधारियतिभे हेते इति ये जो स्त्री पुत्र वित्त और कर्म है बस इतना ही कामना करने योग्य विषय है यह साधन रूपा ऐसना है लोक मनुष्यलोक लोक और देव लोक ये तीनों लोग इस साधने्ष्णा के फलस्वरूप हैं इन्हीं तीनों लोकों के लिए जाया पुत्र वित्त एवं कर्म रूपा साधन ऐषना होती है अतः यह एक ही ऐषना है जो लोकई स्ना कहलाती है वह ऐसना एक होने पर भी साधन की अपेक्षा वाली है इसलिए दो प्रकार की है इसी से श्रुति यह निश्चय करेगी कि ये दोनों ऐषणाएँ ही है फलात्वा सर्वरंभ से लोकई प्राप्ता उक्त वेति कामीये भोजने भीते नहि अभिधेया भोजनस्य ते एते भी साध्य साधन लक्षणे कामह तदर्थवादोजन प्रयुक्तो युक्त विद्वश एव कोशकार वादात्म वेष्टयति कर्म मार्ग एव्वात्मा बहिर्मुखी भूतो न स्वलोक प्रति जानाति तथा चैत्रीय के अग्निमुग्धो हव धूमता स्वल्लोक न प्रति इति सारे आरंभ फल के ही लिए होते हैं अतः अर्थतः प्राप्त लोकना का वर्णन कर ही दिया गया एतावान्न वह इतना ही काम है इस प्रकार उसी का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 न न यस्ईनपस्ल साधन लक्षतर भूयधिकतर न लेत नोकेल साधन व्यतिर दृष्टम वस्तव्य विषय चैतद् काम तरह चैतदेरेके युक्त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 या अदृष्ट प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है कामना तो किसी प्राप्तव्य विषय के लिए ही होती है और वह इसके सिवा है नहीं इसलिए यह कामना उचित ही है कि बस इतना ही काम है एतदुक्तम तदुक दृष्टार्थ अदृष्टाथम वा साध्य साधन लक्षण अविद्यावत पुरस्ाधिकार विषय वेषणाद्वय काम अतस्मा विदुषा व्यथा व्युत्थतव्य यहाँ कहना यह है कि दृष्ट अथवा अदृष्टफल वाला साध्य साधन रूप तथा अज्ञानी पुरुष के अधिकार का विषयभूत जो ऐष्णा द्वय है वही काम है अतः विद्वान को इससे ऊपर उठना चाहिए यस्मा देवं अविद्वान यस्मादिद्वात्मा कामी पूर्व कामयास तथा पूर्वतरोक स्थिति प्रजापतमेष सर्ग आसीत सौ विभे द विदया तत काम प्रयुक्त एकपघाता सर्गोय आसीदि युक्त तस्मा तत्सृष्टौ एक तर्त तस्पी काल एका कामयती जायामेषा अथ प्रजाया अथ वित्तम में सात अथ कर्म कुर्वीय इतुक्तार्थ वाक्यम क्योंकि वह अविद्वान कामी आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता था अतः उससे पूर्वतर ने भी ऐसे ही कामना की होगी क्योंकि यह लोक स्थिति है और प्रजापति का यह सर्ग भी इसी प्रकार हुआ है पहले अज्ञानवश उसे भय हुआ फिर काम से प्रेरित होकर अकेले रति न करने के कारण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 एवं स एव काम संपादयच्चाधीनिया वाँव यथोक्ता जायादीना नाश्ण संपूर्ण अहम तवदात्म मनतेशेषा सै ता संपादय यदा तदा तस्ता इस प्रकार कामना करके स्त्री आदि का संपादन करने वाला या पुरुष जब तक इन पूर्वोक्त स्त्री आदि में से एक को भी प्राप्त नहीं कर लेता तब तक यह अपने को मैं असम्पूर्ण हूँ ऐसा मानता है फलत जब वह इन सभी का संपादन कर लेता है तभी उसकी पूर्णता होती है यदा तू न शक्नौती कृष्णताम संपादय तदा अश कृष्णत्व संपादनायाह तय तस्या कृष्णवाभिमान कृष्णता यम इयमती कथम अयम कार्य कारण तत्र कार्य सब्य मनोवृत्ति इतरस्यतमीति मन प्रधानवादत्मे आत्मा तदनु कटुमबपरीपतिरात्मे तदनुकवाज्जादी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 वागिति वागिशब्दोदनालक्षण मनसा स्रोत्रद्वार मनसो जाये इति प्राणः चलसाभ्यापतिस्थनीभ्या तत्र प्राण प्रजर प्राणचेषादीक्षण चतुर् दृष्ट वित्त साध्यम त्रिविधम विसाध्यम होतीुर्माष विधान मनुषमितरच अत विषनष्टीतर विवृत्थ गवादि गवाद मनुष्य संबंधी वि चक्षुर्ग्राह्य कर्मसाधन तस्मास्थनीय तेनाली मनुषम वित्म चक्षुषा ही यस्म तुषम वित्तम बंदते गवाद्योपलबत इत्यथ तथा वाणी स्त्री है क्योंकि मन का अनुवर्तन करना यह स्त्री के साथ वाणी की समानता है वाक यह विधि निषेध रूप शब्द है यह स्रोतेंद्रिय द्वारा मन से गृहित निश्चित और प्रयुक्त होता है इसलिए वाक मन की स्त्री के समान है उन पति पत्ति स्थानीय मन और वाणी से कर्म संपादन के लिए प्राण का जन्म होता है इसलिए प्राण उनकी संतान के समान है तहा प्राण चेष्टादि रूप कर्म नेत्र से दिखाई देने वाले धन से साध्य है इसलिए नेत्र मानुष वित्त है वित्त दो प्रकार का होता है मानुष और अमानुष अतः अमानुष वित्त की वित्त की निवृत्ति के लिए मानुषम यह विशेषण दिया गया है गौ आदि मानुष से संबंधी वित्त नेत्र ग्राह्य और कर्म का साधन है इसलिए वह मानुष वित्तस्थानीय है उससे संबंध रखने के कारण नेत्र मानुष वित्त है क्योंकि नेत्र से ही पुरुष मानुष वित्त को यानी गौ आदि को देखता है पुनरिति कुम पुनरि पुनरतर वित्तः श्रोत्र दैव दैव विषयत्वाद् विज्ञानस्य से ज्ञान दैव वित्त तदीय संपत्ति विषय कस्मा स्त्रो ही यस्मात् तदव विज्ञानम श्रृणती अतः स्ोत्राधीनवाद विज्ञान सेोत्रमेव तदिति जो फिर दूसरा अमानुष वित्त क्या है श्रोत्र यह दैववित्त है क्योंकि विज्ञान दैव होता है विज्ञान दैवचित्त है यहाँ उस विज्ञान की संपत्ति का विषय श्रोत्र ही वह दैववित्त है क्यों क्योंकि पुरुष स्रोत्र से ही उस दैवित्त विज्ञान को सुनता है अतः विज्ञान स्त्रोत्र के अधीन होने के कारण ही वह दैवित्त है किम पुनरे किं पुनरेत्मादीतावर्त कर्मु्य आत्म आत्मे शरीर मुच्यते कथम पुनरात्मा कर्मस्थनीय अस कर्महेतुवाद कथ कर्महेतु आत्मना शरीरण जत कर्म कौती तथा कृष्णवा अभी मानि मानिन एवं कृष्णता संपन्ना यथा बाह्या लक्षणा एवं तस्माता पंचभीनृत्त पांग यज्ञ दर्शन मात्रनृवृत्तों कर्मोपी किंतु इन आत्मा से लेकर पर्यंत पदार्थों से निष्पन्न होने वाला यहां कौन सा कर्म है सो बतलाया जाता है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 निष्पन्न हो जाती है इसलिए वह यह आत्मदर्शन पांग है पांग यानी पांच के द्वारा निष्पन्न हुआ यज्ञ है अर्थात कर्म न करने वाले के द्वारा भी यह केवल दृष्ट मात्र से निष्पन्न होता है कथम पुनरस पंचत्वसंपत्तिमात्रेन यज्ञ उच्यते यस्मा बाह्यो अभी यज्ञ पशु पुरुष साध्य सच पशु पुरुष से पांग यथोक्त मन आ आदपि चत्वयोगातः आदपीच धोगा तदा पांग पसुरगर्भादी प्रसुरगवादी पांग पुष पशुत्प्यधि विशेष पुष्स्ेति पृथुक्पुरषग्रहण किं बहुना पांग कर्मसाधन फल चादीद किंच एवम् पांग यज्ञमा ज संपादयती सर्वं सर्व जगदात्में आपनोति यं भेद किंतु पांगतत्व पंचत्व के संपादन मात्र से इसका यज्ञत्व तो कैसे सिद्ध होता है तो बताया जाता है क्योंकि बाह्य यज्ञ भी पुरुष और पशु से साध्य है और वह पुरुष एवं पशु भी उपरयुक्त मन आदि पंचत्व के संबंध से पांगत ही है यही बात श्रुति कहती है पशु यानि गौ आदि पांगत है पुरुष पाक्त है पुरुष भी यद्यपि पशु ही है तथापि अधिकारी होने से इसकी विशेषता है इसलिए इसे अलग ग्रहण किया है अधिक क्या यह कर्म का साधन और फल सभी पाक्त है तथा यह जो कुछ भी है सभी पांगत है इस प्रकार जो अपने को पांग यज्ञ रूप से भावना करता है अथवा जो इस प्रकार जानता है वह इस संपूर्ण जगत को आत्मस्वरूप से प्राप्त कर लेता है ये गृहान बृहदारण्यकोपनिषदभाष्ये प्रथमाध्या चतुर्थसृष्ट्यादी सर्वात्मता ब्रह्म ब्राह्मण